संगीता मैडम सच सच बताइएगा ये सब उस हरामखोर खोर पुष्कर ने करवाया था ना उसी ने मेरे लिए ये सब सेट किया है है ना क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है संगीता ने बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए कहा उनके गुस्से का लेवल विक्रांत से भी काफी ज्यादा था विक्रांत के मुंह से ये बात निकलते ही वो विक्रांत पर बरस पड़ी तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बात कर रहे हो कि बस यूं ही जो मन में आता है वो बोल जाते हो तुम्हें पता भी है कि हर साल क्राइम ब्रांच के हर स्टेशन के लिए ट्रेनिंग की सिर्फ तीन पोस्ट आती हैं। इस बार भी वो लोग सारी पोस्ट टीम बी के ऑफिसर को ही दे रहे थे लेकिन मुझे लगा कि तुम तुमने दो बड़े केस सॉल्व किए हैं और मेहनती भी हो इसलिए ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलनी चाहिए इसीलिए मैंने उन लोगों के आगे तुम्हारा नाम लिया वो तो मान भी नहीं रहे थे तुम्हें ट्रेनिंग में लेने के लिए राजी भी नहीं थे लेकिन मैं जिद पर अट गई यहां तक कि तुम्हें ट्रेनिंग ना देने पर रिजाइन देने तक की भी धमकी दे डाली तब जाकर उन्होंने किसी तरह से तुम्हें सेलेक्ट किया है तुम्हें तो पता भी है जब मैंने ट्रेनिंग के लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड किया तब पुष्कर का मुंह बन गया था वो तो अपनी पूरी भरसक कोशिश यही कर रहा था कि किसी तरह से तुम्हारा नाम ट्रेनिंग लिस्ट में से हट जाए लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया सबसे लड़कर तुम्हारे लिए ये ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूं और तुम तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हें धोखे से ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है वैसे कमाल की सोच है तुम्हारी विक्रांत संगीता ने गुस्से से विक्रांत को तरेरते हुए कहा अब जाकर विक्रांत को संगीता की बात समझ आई फिर उसे खुद से भी समझ आया कि ट्रेनिंग पर जाना उसके लिए तो फायदे की बात है हर साल क्राइम ब्रांच के उन्हीं ऑफिसर को ट्रेन एजेंट का दर्जा दिया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके होते हैं ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ऑफिसर्स का प्रमोशन भी तेजी से होता है इसीलिए अधिकतर ऑफिसर हमेशा ट्रेनिंग के लिए तैयार रहते हैं यहां तक कि वो इधर उधर से सोर्स लगाकर ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं कई बार तो अच्छा खासा सोर्स लगने के बाद भी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लेकिन यहां तो विक्रांत के लिए खुद संगीता ही ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई हुई थी अब जाकर विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था तो भी पता भी है टीम बी से रजत का नाम ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था पता है ना उसकी शादी सिटी के एसएसपी की बेटी से होने वाली है इतना तगड़ा सोर्स था उसका उसके आगे तुम दो क्या दस केस भी सॉल्व करके जाते ना तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना था लेकिन फिर भी मैं उससे भी यह मौका छीन कर तुम्हें दिलवाने के लिए लड़ी हूं आम सॉरी मैडम पता है मुझे विक्रांत ने सिर झुकाते हुए कहा मेरे मुंह से गलती से निकल गया आई एम सॉरी अच्छा आप गुस्सा मत होइए मैडम चलिए मैं मैं आज आपको पार्टी देता हूं आप अपने पति और बच्चों को भी ले आना सबको मेरी तरफ से डिनर ओके खुश बकवास बंद करो तुम अपनी संगीता ने कहा अरे मैडम आप तो नाराज हो गई प्लीज आप बहुत अच्छी हैं पता है मुझे मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा अगर आपका पति से तलाक हो जाता है तो बताना मैं आपके लिए अच्छा सा लड़का भी ढूंढ कर लाऊंगा विक्रांत की यह बात सुनकर संगीता के चेहरे पर हंसी आ गई उसके साथ ही वहां मौजूद स्टाफ के लोग भी जोर जोर से हंसने लग गए तुम अपनी बकवास बंद करोगे हाँ एक बात और है संगीता ने सभी का ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए कहा हमने पिछले दो केसेस इतनी बहादुरी से सॉल्व किए हैं इसी वजह से हमें यह नया केस असाइन किया गया अब हमें यह केस भी जल्द से जल्द सोल्व करके दिखाना है किसी भी हालत में हम अपनी टीम का नाम नहीं खराब होने देंगे ओके संगीता के इतना कहने के बाद सभी टीम में एक आवाज में कहा यस मैडम हम सॉल्व कर लेंगे ये केस तुम विक्रांत तुम अपनी ट्रेनिंग की ओर ध्यान दो केस हमारी तरफ छोड़ दो हम हैंडल कर लेंगे इसे बस ट्रेनिंग में हमारे ब्रांच की नाक मत कटवाना वहां हर ब्रांच से सिर्फ एक ही ऑफिसर आता है और हमारी ब्रांच से सिर्फ तुम ही जा रहे हो अच्छे से रहना और अच्छा परफॉर्म करना संगीता ने विक्रांत को समझाते हुए कहा यस मैडम मैं वहां हर महिला पुलिस कंटेस्टेंट के पीछे रहूंगा उनके साथ पूरा कंपटीशन करूंगा विक्रांत ने सावधान अवस्था में खड़े होते हुए कहा क्या क्या कहा तुमने मतलब मेल महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों के साथ कंपटीशन करूंगा एक बार फिर से सभी विक्रांत की बात पर जोर से हंस पड़े सुधर जाओ विक्रांत सुधर जाओ संगीता ने हंसते हुए कहा इसके बाद विक्रांत सीधे ही सुनिधि के पास अपना फोन लेने के लिए गया डिपार्टमेंट की तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को एक एक फोन दिया गया था ये फोन देखते ही विक्रांत की आंखें चमक उठी वो बहुत दिन से फोन लेने की सोच रहा था लेकिन अब डिपार्टमेंट ने खुद ही उसकी ये जरूरत पूरी कर दी थी ये फोन काफी अच्छा था पर इस पर सिर्फ हवाई लिखा हुआ था ये स्मार्टफोन कंपनी द्वारा खासतौर और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तैयार किया गया था फोन में काफी फीचर सिर्फ क्राइम डिपार्टमेंट को देखते हुए रखे गए थे इसमें एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ ही बहुत से सीक्रेट सिस्टम भी मौजूद थे फोन की खास बात यह थी कि नॉर्मल लोगों द्वारा यूज किए जाने वाले फोन की ही तरह दिखता था जिससे इसे पुलिस वाले भी अपने पर्सनल फोन की तरह यूज कर सकते थे फोन में स्टोरेज से लेकर बैटरी तक सब कुछ काफी हाई लेवल का था कंपनी ने फोन में पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार कुछ खास सॉफ्टवेयर भी डाले हुए थे फोन की क्वालिटी को देखते हुए कहा जा सकता था कि यह पूरा का पूरा कम्प्यूटर था इसके साथ ही इस फोन में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही अनलिमिटेड डेटा भी दिया गया था अब विक्रांत कहीं भी और कभी भी बेझिजक इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता था सुनिधि ने विक्रांत को फोन के कुछ खास खास फीचर समझाए साथ ही फोन को यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिए जब सुनिधि विक्रांत को फोन के बारे में समझा रही थी तो उसके हाव भाव कुछ अलग से दिख रहे थे वो बार बार विक्रांत को अजीब नजरों से देख रही थी लेकिन जब भी विक्रांत की नजर उस पर पड़ती तो वो खुद की नजरें छुपा लेती। विक्रांत ने जब सुनिधि के चेहरे पर थोड़ा ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि आज तो सुनिधि कुछ अलग ही दिख रही है सुनिधि तो ने विक्रांत से यह भी बता दिया कि थिएटर में नई फिल्म लगी है लेकिन विक्रांत अभी फिल्म देखने के मूड में नहीं था तो उसने तुरंत ही सुनिधि की बातों को इग्नोर करते हुए कहा सुनिधि ये जो नाले के पास लाश मिली है इस केस में कुछ पता चला विक्रांत ने अपनी नजरें व्हाइट बोर्ड की तरफ कर ली एक तो मेरा फोन खराब है ना इसलिए डिपार्टमेंट का कोई मैसेज भी नहीं पढ़ पाता मैं ये फोन यूज कीजिए ना इसमें सारी इंफॉर्मेशन है सुनिधि ने विक्रांत के हाथ में नया फोन थमा दिया और फिर वहां से निकलकर कर जाने लगी उसे विक्रांत के व्यवहार से थोड़ा दुख हुआ था दरअसल अंदर ही अंदर सुनिधि विक्रांत से प्यार करती थी लेकिन विक्रांत ने कभी उसे ऐसी नजरों से नहीं देखा था सुनीधि की उम्र उससे बहुत कम थी वो उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानकर उसकी केयर करता था उसने कभी भी सुनीधि के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था अरे कहा जा रही हो तुम विक्रांत को लग गया था कि अभी सुनीधि नाराज हो गई डेटा रूम जा रही हूं सुनीधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हम कलीग्स हैं दोनों साथ काम करते हैं और बस ये एक मूवी तो है प्यार के मामले में विक्रांत बिल्कुल सीधी बात पसंद करता है उसे जो पसंद है सो पसंद है जो नहीं पसंद है वो बात वो साफ बोलता है अभी वो सुनिधि को लेकर कुछ भी फील नहीं करता है तो उससे कुछ भी झूठा वादा नहीं करना चाहता सुनिधि के द्वारा बताए जाने के बाद विक्रांत को जल्द ही फोन के सारे फीचर्स समझ में आ गए थे वो बहुत जल्द ही फोन चलाना सीख चुका था फोन खोलते ही उसे केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई फोन में उस लाश की कई सारी फोटोज पड़ी थी लाश को बुरी तरह से कुचला गया था इस वजह से उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था कई सारी फोटोज देखने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि यह लाश किसी महिला की है इस बात से विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई लाश को देखते ही विक्रांत के मन में क्या आया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को